महान मेरी क्यूरी तीसरा भाग में पढ़ाई मारिया के लिए दिन बहुत धीरे धीरे व्यतीत होने लगे परंतु 1891 में एक दिन उसे पेरिस से एक पत्र मिला जिसे पढ़कर वह अपनी खुशी छिपा नहीं सकी आह ब्रोनिया ने मुझे पेरिस में मिलने के लिए कहा है मैं वैज्ञानिक बनने के लिए पढ़ूंगी उसने अपने माता पिता से प्रसन्न होकर कहा उसके माता पिता इस बात से बहुत प्रसन्न हुए वे मारिया के लिए गर्व महसूस कर रहे थे मारिया अपनी अटैची तैयार करते हुए सोच रही थी कि मुझे कठिन काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं विज्ञान सीखना चाहती हूँ इसलिए मुझे कठिन काम में भी आनंद आएगा और अगर मैं वैज्ञानिक बनकर नई खोज कर सकी तो मैं लोगों की मदद कर सकूँगी इसीलिए जब तुम बड़े हो जाते हो तो यह जरूरी हो जाता है कि जिस विषय में तुम्हारी रुचि है उसी को चुनो इस तरह से तुम्हें काम में आनंद आएगा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अटैची अपने अपने हाथ में लिए मारिया बहुत दुखी थी। थी वह अपने परिवार से प्यार करती थी और उनसे अलग होना कठिन था जब रेलगाड़ी स्टेशन से चलने लगी तब मारिया ने अपना हाथ हिला हिलाकर अपने माता पिता से विदाई ली और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गई, वह उनको देखती रही मारिया को मालूम था कि अब से उसकी जिंदगी अपने माता पिता से दूर कटेगी जब रेलगाड़ी पेरिस में पहुंची मारिया दुखी नहीं थी वह अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर बहुत उत्तेजित थी वह अपनी बहन से मिली उसकी बहन अपने पति के साथ स्टेशन पर मारिया को लेने आई थी अपनी लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद भी वह घर जाने के बजाय सोरबोन जाना चाहती थी सोरबोन दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक है इससे अलग बात तो यह थी कि उन ऐसे विश्वविद्यालय अधिक नहीं थे जो कि महिलाओं को विज्ञान के विषय में दाखिला देते जैसे ही मारिया की बड़ी इमारत को देखने लगी, उसका दिल खुशी से भर उठा। वह उस सारे वातावरण का भाग बनना चाहती थी, और इसलिए उसने अपना नाम मारिया से बदलकर मैरी करने का फैसला किया जो कि एक फ्रांसीसी नाम है मारी ज्यादा दिन तक अपनी बहन के साथ नहीं रुकी अब उसकी बहन का एक छोटा बच्चा था और उनके मित्र भी बहुत थे मैरी को अपनी पढ़ाई में ध्यान देने के लिए शांति चाहिए थी और इसीलिए उसने एक ऊपर का कमरा किराए पर लेने का फैसला कर लिया यह कमरा ठंडा था और रोशनी और हवा एक रोशनदान से होकर आती थी जो कि उस घर की छत पर था मैरी ने अपना काम जारी रखा वह रात देर तक पढ़ती रहती यहां तक तक। कि मध्यरात्रि के बाद तक। जब तक वह थक नहीं जाती और कुर्सी पर ही नहीं सो जाती उसके पास ज्यादा पैसे ना होने के कारण वह कभी कभी कुछ ना खाती और कई बार यह भूलने की कोशिश करती कि वह भूखी है लेकिन फिर भी वह मेहनत से पढ़ती। उसकी आँखों के नीचे गहरे निशान बनने लगे थे क्योंकि वह जरूरत के मुताबिक सोती नहीं थी